पातंजल योग प्रदीप दर्शन समन्वय गुणों की सामर्थ्य सत्य प्रकाश करने में समर्थ है रजस प्रवृत्त करने में और तमस्य रोकने में गुणों का काम गुण एक दूसरे को दबाते हैं जब सत्व गुण प्रधान होता है तब रजस और तमस को दबाकर सुख प्रकाशादि अपने धर्मों से शांत वृत्ति उत्पन्न करता है जब रजस प्रधान होता है तब सत्व और तमस को दबाकर दुख प्रवृत्ति आदि से घोर वृत्ति को उत्पन्न करता है इसी प्रकार तमस प्रधान होकर सत्व और रजस को दबाकर आलस्य सुस्ती आदि से मोह वृत्ति को उत्पन्न करता है ये तीनों गुण एक दूसरे के आश्रय हैं सत्व रजस और तमस के सहारे पर प्रकाश को प्रकट करता है और प्रकाश द्वारा रजस तमस का उपकार भी करता है इसी प्रकार रजस तमस भी अन्य दो का सहारा लेते हैं और उपकार भी करते हैं तीनों गुण एक दूसरों को प्रकट करते हैं स्थित वस्तु क्रिया वाली और क्रिया वाली प्रकाश वाली हो जाती है इस प्रकार तमस रजस को और रजस तमस को प्रकट करता है एक गुण अन्य दो के साथ रहता है कभी अलग नहीं होता सब एक दूसरे के जोड़े हैं सब सर्वत्र हैं विभु हैं रजस का जोड़ा सत्व है सत्व का रजस इसी प्रकार तमस के सत्व रजस जोड़े हैं और दोनों सत्व और रजस का तमस जोड़ा साथी है इनका स्वरूप से कोई पहला संयोग उपलब्ध नहीं होता है और न कभी वियोग उपलब्ध होता है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्ट उपष्टंभकम जलम च रज गुरुवरण कमे व तम प्रदीप व चार सत्व हल्का और प्रकाश का माना गया है रजस उत्तेजक और चल और तमस भारी और रोकने वाला है दीपक के सदृश एक उद्देश्य से इनका काम है गुणों के धर्म सत्व हल्का और प्रकाश के है इसलिए सत्व प्रधान पदार्थ हल्के होते हैं जैसे हल्की होने के कारण आग ऊपर को जला करती है वायु तिरछी चलती है इंद्रियाँ शीघ्रता से काम करती हैं सत्व की प्रधानता से अग्नि में प्रकाश है इसी प्रकार इंद्रिय और मन प्रकाशशील है सत्व और तमस स्वयं अक्रिय हैं इसलिए अपना अपना काम करने में असमर्थ हैं। रजस क्रिया वाला होने से उनको उत्तेजना देता है और अपने अपने काम में प्रवृत्त कराता है जब शरीर में रजस प्रधान होता है तब उत्तेजना और चंचलता बढ़ जाती है रजस चल स्वभाव होने से हल्के सत्व को प्रवृत्त करता है किंतु तमस भारी होने से रजस को रोकता है जब शरीर में तमस प्रधान होता है तब शरीर भारी होता है और काम में प्रवृत्ति नहीं होती गुणों के परस्पर विरोधी होने पर भी सबका एक ही उद्देश्य है सत्व हल्का है तमस भारी है तमस स्थिर करता है रजस उत्तेजित करता है इस प्रकार तीनों गुण परस्पर विरोधी हैं किंतु दीपक के सदिश इनकी प्रवृत्ति एक ही प्रयोजन से है जिस प्रकार बत्ती और तेल अग्नि से विरोधी होते हुए भी अग्नि के साथ मिले हुए प्रकाश का प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसी प्रकार सत्व रजस और तमस परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे के अनुकूल कार्य करते हैं प्रत्येक पदार्थ में तीनों गुण पाए जाते हैं हर एक पदार्थ सुख दुःख और मोह का उत्पादक है इससे सिद्ध होता है कि उसमें सुख दुःख और मोह को उत्पन्न करने वाला तीन प्रकार का द्रव्य विद्यमान है वही सत्व रजस और तमस है हल्कापन प्रीति तितक्षा संतोष प्रकाश आदि सुख के साथ उदय होते हैं इसलिए सत्व गुण के परिणाम है इसी प्रकार दुख के साथ चंचलता उत्तेजकता आदि और मोह के साथ निद्रा भारीपन आदि रहते हैं इसलिए ये क्रमशः रजस और तमस के परिणाम है